इस वक्त विक्रांत को पुष्कर या चेतन से कोई भी डर नहीं लग रहा था अभी विक्रांत के साथ नैना है नैना का सपोर्ट होते हुए उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है विक्रांत ये बात अच्छे से समझता था कि चाहे चेतन हो या पुष्कर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नैना के सामने खड़े भी हो सके और दूसरी तरफ अभी तक नैना ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था वो केस पर काम करने में इतना मशगूल थी की उसे ध्यान ही नहीं था की विक्रांत ने पुष्कर को इसके बारे में बताया है या नहीं या फिर उसे पुष्कर और चेतन को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं इस वक्त पूरी टीम में नया ही सबसे सीनियर थी सो वो ही केस पर काम करने की सारी स्ट्रेटजी बना रही थी केस के काम को दो लोगों पर फोकस करके डिवाइड किया गया था पहले तो कुछ लोगों को गजेंद्र ठाकुर के लिए काम करने वाले अशोक के बारे में पता करने के लिए लगाया गया था बाकी बचे लोगों को मशहूर इंडस्ट्रियस्ट रमाकांत अग्रवाल के बारे में पता करने के लिए लगाया गया था अशोक का नाम किडनैपिंग के केस से जुड़ा होना किसी के लिए बड़ी बात नहीं थी लेकिन इंडस्ट्रियस्ट रमाकांत अग्रवाल का नाम इतने बड़े केस के संदिग्ध के रूप में आना बहुत बड़ी बात थी और जब बाहर सबको पता चलेगा की रमाकांत अग्रवाल किसी भी किडनेपिंग के केस में संदिग्ध पाए गए है तो ये काफी बड़ी न्यूज बनने वाली है इस वक्त सभी पुलिस वाले सीरियस होकर अपने काम में लगे हुए थे विक्रांत खुद इस वक्त काफी कॉन्सट्रेट होकर काम कर रहा था जो भी इन्फॉर्मेशन उसे अशोक या रमाकांत अग्रवाल के बारे में मिल रही थी वो सब कुछ अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट करता जा रहा था मात्र घंटों में ही उसने व्हाइट बोर्ड पर नई इंफॉर्मेशन से भर डाला था विक्रांत को इतना सीरियस होकर काम करते हुए नैना ने पहले कभी नहीं देखा था पहले नैना विक्रांत के साथ रमेश सावरकर के मर्डर केस पर भी काम कर चुकी है लेकिन उस वक्त भी विक्रांत इतने डेडिकेशन के साथ काम करता नहीं दिखा था सही मायने में तो नैना को विक्रांत के इतने डेडिकेशन के साथ काम करते देख जलन भी हो रही थी उसे इस बात का भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत उससे पहले इस केस के मुजरिम तक पहुंच जाए कहीं वो अकेले ही इस केस को सॉल्व ना कर ले सुनिधि इसी वक्त विक्रांत के लिए कॉफी लेकर आई उसने विक्रांत के सामने टेबल पर कॉफी रखते हुए कहा सर ये आपकी कॉफी मैंने इसमें दो स्पून शुगर डाला है ठीक है विक्रांत ने सुनिधि के हाथ ऐसी कॉफी का कप लेकर अपने सामने टेबल पर रख दिया इसके बाद वो फिर से व्हाइट बोर्ड पर अपनी नजरें गड़ाकर देखने लगा आज विक्रांत को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था जब से उसे वहाँ करजित की सुरंग में पैसों का बैग मिला था तब से लेकर आज तक जितनी भी चीजें सामने आई हैं, सब कुछ एक एक करके विक्रांत की आंखों के सामने किसी फिल्म के सीन की तरह प्रदर्शित हो रही थी सुरंग में पैसों का बैग मिलने ऐसी लेकर अब तक इस किडनेपिंग केस में जो भी क्लू मिले है उसे देख तो यही लग रहा है की केस दिन पर दिन और पेचीदा होता जा रहा है विक्रांत को इस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो केस से जुड़ा कोई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहा है कुछ चीज उसके सामने ही है फिर भी वो उसे देख नहीं पा रहा है छब्बीस साल पुराना ये केस अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है इस वक्त विक्रांत के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे किडनेपर ने पैसे कैसे लिए होंगे पैसे मिलने के बाद भी उसने बच्चों को क्यूँ मारा बस के ड्राइवर के साथ क्या हुआ या उसे भी किडनेपर ने मारा था और फिर पैसे लेने के बाद उसे वहाँ सुरंग के भीतर कंकाल के साथ क्यों छोड़ दिया गया था और वो बच्चा नितिन खरबंदा वो इस वक्त कहाँ हो सकता है अगर वो अभी तक जिंदा है तो फिर उसकी उम्र तीस साल के करीब होगी लेकिन वो है कहाँ कहीं वो भी तो नहीं मर गया उस तरह के हजारों सवाल विक्रांत के दिमाग में घूम रहे थे फिरौती के पैसे बच्चों के कंकाल स्कूल वैन ड्राइवर सुरंग खदान इन सब शब्दों का आपस में कोई कनेक्शन सा लगता है आखिर उस केस की सच्चाई क्या है जब उस किडनैपिंग केस से जुड़ी हर एक चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही थी तभी अचानक से विक्रांत को कुछ समझ आया उसे कुछ ऐसा मिला जो शुरू से ही उसकी नजरों के आगे था लेकिन वो उसे देख न सका वो क्या इतने दिन से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आज तक किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था क्यूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ ये सब इतना उलझा हुआ सा क्यों लग रहा है कुछ मुझसे छूट रहा है क्या या मैं जो पहले सोच रहा था वही सही है विक्रांत मन ही मन सोच रहा था तभी अचानक से सुनिधि ने उछलते हुए कहा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सुनिधि भागते हुए विक्रांत के व्हाइट बोर्ड के पास पहुंची और वहां पर लिखे अशोक और रमाकांत के नाम पर हाथ रखते हुए कहा सर सर ये देखे ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों एक साथ आर्मी में थे दोनों पहले आर्मी में सूबेदार रह चुके हैं सुनिधि ने उत्तेजित होते हुए कहा अशोक और रमाकांत एक साथ सेना के बटालियन में काम करते थे तो कंपनी कंपनी अचानक से जतिन ने भी अपनी चेयर पर बैठे बैठे चिल्लाते हुए कहा इससे पहले वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था अशोक की जो मेटल बिजनेस वाली कंपनी है वो पहले रमाकांत की कंपनी अग्रवाल कॉर्पोरेट्स के अंडर में आती थी बाद में जब अग्रवाल कॉर्पोरेट्स ने अपने स्टॉक्स सेल करने शुरू किए तब जाकर अशोक की कंपनी स्टार कारपोरेशन उसके हाथ में आई यानी की पहले ये अशोक रमाकांत अग्रवाल के लिए ही काम करता था हाँ हाँ एक चीज और देखो राघव ने भी बीच में आकर बोलते हुए कहा देखो अशोक की उम्र छप्पन साल और रमाकांत की उम्र भी तकरीबन सत्तावन के करीब ही है दोनों एक साथ आर्मी में काम कर चुके हैं अशोक माइंस के भीतर ब्लास्ट वगैरह करने में एक्सपर्ट था और और रमाकांत के पुलिस डिपार्टमेंट से बड़े अच्छे कनेक्शन थे उसे पुलिस के काम करने का तरीका बहुत अच्छे से पता था कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों नहीं मिलकर नहीं नहीं विक्रांत ने नकारते हुए अपना सिर हिलाया ये दोनों भले ही कितने भी शातिर क्यों न हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े किडनैपिंग केस को अंजाम दे सकते सुनिधि मुझे तो लग रहा है कि अभी भी काफी कुछ छूट रहा है अभी हमें थोड़ा और डीप इन्वेस्टिगेशन करना होगा अभी और कोशिश करो पता लगाओ की अशोक और रमाकांत के साथ और कौन कौन आर्मी में साथ था कहीं और कोई संदिग्ध लग रहा हो तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालो विक्रांत के इतना कहते ही सभी फिर से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए पुनिधि भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। विक्रांत एक चीज और मिली है जतिन ने अपने कंप्यूटर की बोर्ड पर चलती उंगलियों को रोकते हुए कहा मुझे मुझे रमाकांत की कंपनी में लगे पैसों के बारे में पता चला जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया था तब उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी की वो बैंक ऐसी लोन लेकर कोई कंपनी शुरू कर दे जतिन ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा इसका मतलब ये है कि उसे किसी आदमी ने पैसे उधार दिए थे या फिर हो सकता है कि किसी बिजनेसमैन से पैसे लेकर उसने अपना बिजनेस शुरू किया हो उधार इस शब्द को सुनते ही विक्रांत को सोचने लगा उसके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रमाकांत और गजेंद्र ठाकुर के बीच कोई उधार की लेन भी हुई हो और और इसी उधार के चलते उन दोनों के बीच दुश्मनी हुई हो अच्छा थोड़ा ये पता लगाओ कि गजेंद्र ठाकुर और रमाकांत अग्रवाल के बीच दुश्मनी किस बात की थी ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बने कहीं रमाकांत ने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए गजेंद्र से ही तो पैसे नहीं लिए थे और फिर हो सकता है की बाद में उन दोनों के बीच पैसों को लेकर कोई लड़ाई हो गयी हो विक्रांत ने जतन की तरफ देखते हुए कहा जल्दी पता करो हम्म। क्विक क्विक जल्दी पता करो नैना ने भी ठीक विक्रांत के शब्दों को रिपीट कर दिया नैना की आवाज सुनकर एक पल के लिए जतिन चौकी उठा लेकिन फिर तुरंत ही अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर काम करने लग गया वैसे भले ही नैना विक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी लेकिन उसके काम करने के तरीके और उसकी स्किल से बहुत प्रभावित थी इसीलिए वो अभी भी उसे सपोर्ट कर रही थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था इससे पहले भी जब नैना और विक्रांत रमेश सावरकर मर्डर केस पर काम कर रहे थे तब भी नैना विक्रांत के विचारों से पूरी तरह सहमत होकर काम कर रही थी